हस्तौ चर्म सुमनव पाद योर्न स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत्रणामे प्रणामे दर्शनेस्तु बार बार भगवान की स्तुति करके वे अपने धाम में गए और इन पेड़ों के गिरने की आवाज सुनकर के नंदादी सब ग्वाल दौड़कर वहां आए देखा तो पेड़ धराशायी हो गए बड़े पुराने पेड़ थे आंगन में खड़े और कन्हैया वहां उखल के साथ बंधे हुए रो रहे हैं तो वहां अगर पहले तो कन्हैया को छुड़ाया खोला और फिर शांत किया उठा लिया बाबा ने उसको प्यार किया अब आश्चर्य हुआ कि न तो आंधी चली है न तूफान आया है और ये पैर धराशाही कैसे हो गए अच्छा हुआ हमारे लाला के ऊपर नहीं गिरे घात गई इस भूमि में बहुत उपद्रव हो रहा है कितने असुर आए मारने के लिए मेरे लाला को हर बार ठाकुर जी ने मेरे लाला की रक्षा करी चलो अब स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान में जाकर के बस जाएं इसलिए बृहदवन को छोड़कर वृंदावन में जाकर बसने का निर्णय किया गोकुल छोड़ नंदगांव बसाया भगवान ने सुखिया नाम की फलविक्रेणी पर अनुग्रह किया वृंदावन में नंदगांव बसा और फिर भगवान बछड़े चराने लगे एक बार वत्सासुर बछड़े का रूप लेकर आया था भगवान ने उसका उद्धार किया फिर जमुना जी के तट पर भगवान ने बकासुर का उद्धार किया यह दम्भ रूप है बकासुर माने दंभ। भक्ति के किनारे पर दम्भ को भगवान ने खत्म किया उस बकासुर बगला है था, बगला, बगले के रूप में था उसकी दो चांच लोभ और असत्य यह दो चाँच है दम्भ रूप बकासुर की उसी से उसको फाड़ दिया उसके बाद भगवान ने अगासुर को मारा अगासुर अघ पाप पाप रूप अगासुर का विनाश किया तब श्री कृष्ण पांच वर्ष के थे और यह लीला जब ग्वाल ने ग्वालों ने अपने मात पिता को सुनाया घर जाकर तब कन्या छह साल के थे तो एक ही दिन में एक साल के कैसे बढ़ गए तो वहां पर ब्रह्मा जी के मोह की कथा सुनाया कि भगवान वत्सा का और अगासुर का उद्धार करके जब श्री जमुना जी के तट पर आए तो सभी के साथ बांट कर सब अपने व्यंजन खा रहे थे ब्रह्मा जी उस वक्त दर्शन के लिए आए थे भगवान को झूठा खाते और झूठा खिलाते देखा पार्टी है भाई पार्टी है सब की चीजें ले लेके खाते हैं और अपनी चीजें उठा उठा के खिलाते हैं तो झूठा खाते और झूठा खिलाते देखा ब्रह्मा जी का नाम है विधि वे विधि निषेध को बहुत मानते हैं डूज एंड डोंट्स झूठा न खाना चाहिए झूठा न खिलाना चाहिए और ऐसा करने वाला यह भगवान नहीं हो सकता परीक्षा करने के लिए उनके बछड़ों का हरण करके ब्रह्मा जी चले गए कन्हैया जब बछड़ों को ढूंढने गए तो ब्रह्मा जी आकर इन बच्चों का हरण करके उठा के ले गए न मिले बछड़े न मिले बच्चे कन्हैया सोचे लगता है बहुत बड़ा चोर आया है वृंदावन में भगवान ने जब ये जाना कि यह ब्रह्मा जी का काम है अरे बूढ़े ब्रह्मा जी हम बच्चों को सता रहे हो परीक्षा करना चाहते हो ठीक है करो संध्या हुई तो कन्हैया खुद ही बच्चे और बछड़े बन गए उतने ही और वैसे ही और रोज के क्रम के अनुसार संध्या होते ही घर पे आ गए प्रत्येक गोपी ने स्वागत किया अपने अपने बच्चे और अपने अपने बछड़ों को लेकर के अपने घर चली गई सुबह जाते हैं शाम को लौट आते हैं एक वर्ष ऐसा क्रम चला लेकिन किसी गोपी को यह पता ना चला कि यह छोरा हमारा नहीं यह तो यशोदा का छोरा उस गोपी के छोरे का रूप लेकर के आया किसी गाय को पता चला कि यह बछड़ा हमारा नहीं बल्कि इस एक वर्ष के समय में गायों को अपने बछड़े पहले से भी ज़्यादा प्यारे लगे जब देखो न घास चरती है न पानी पीती है बस अपने बछड़ों को दूध पिलाती रहती हैं जब देखो तब बछड़ों को गाय जिहवा से चाटती रहती है गोपी भी सारा काम काज भूल करके जब देखो अपने बच्चे को छाती से लगाए रहती है दूध पिलाती रहती है क्यों बोले उन गोपियों के बच्चों के रूप में कन्हैया ही थे उन गायों के बछड़ों के रूप में कन्हैया ही थे और सभी का श्री कृष्ण के ऊपर इतना ज्यादा प्रेम क्यों है राजा ने पूछा तो सुखदेव जी कहते हैं इसलिए कि कन्हैया सभी की आत्मा का नाम है और राजा सभी प्राणी को सबसे ज्यादा प्रिय यदि संसार में कुछ है तो अपनी आत्मा आत्मा से प्रिय कुछ भी नहीं और श्री कृष्ण सबकी आत्मा का नाम इसलिए सबका श्री कृष्ण के ऊपर प्रेम स्वाभाविक है फिर तो ब्रह्मा जी को पता चला तो ब्रह्मा जी ने बछड़े और ग्वाल भगवान को लौटा दिए क्षमा मांगी भगवान की स्तुति करी नवयुषे तड़िदंबराय गुंजावत परिपिच्छल सन्मुखा वन्य स्रजे कबलवेत्र विषाण मृदुपदे पशुपांगजाय। जब जब देवताओं को भी अभिमान आया मोह हो गया तब तब भगवान ने देवताओं को भी परास्त करके उनके आसुर भाव को निवृत्त करके देवताओं पर अनुग्रह किया है अब तो भगवान पौगंड के हो गए छह वर्ष छह से दस साल की उम्र को पौगंड कहते हैं और ग्यारह से पंद्रह कुमार अवस्था और सोलह से युवावस्था एक से पांच बाल्यावस्था छह से दस पौगंड अवस्था ग्यारह से पंद्रह कुमार अवस्था और सोलह से बीस सोलह से फिर युवा युवावस्था और युवा युवावस्था कब तक रहती है दट डिपेंड्स ऑन यू कि कब जवान मिट गए और कब बूढ़े हो गए ये तुम पर निर्भर करता है कई कई लोग सत्तर साल के भी हो तब भी जवान रहते एक दादाजी कहते थे क्या क्या उम्र है आपकी बोले आई एम ट्वेंटी ईयर्स ओल्ड विथ फिफ्टी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लेकिन मैं सत्तर साल का बूढ़ा हूं यह कहने की जरूरत ही क्या है तो भगवान अब पौगंड वही में आ गए और गाय चराने लगे दाओ जी महाराज के द्वारा ताल वन में धेनुकासुर का उद्धार हुआ यह धेनुकासुर देहाध्यास का रूप है दाव जी महाराज संकर्षण आत्मविद्या का रूप है आत्मविद्या के द्वारा ही देहाध्यास मिटता है अच्छा देहाध्यास किसको बोलते हैं देह में आत्मबुद्धि को देहाध्यास कहते हैं। मान लेना कि मैं यह शरीर हूं यह अज्ञान के कारण होता है और शरीर में आत्मबुद्धि के चलते ही फिर आदमी शरीर के लिए न जाने कितना पाप करता है तो अपने आप को शरीर नहीं समझना चाहिए शरीर में रहने वाला मैं हूं अच्छा आप जिस मकान में रहते हो तो ये कहते हो क्या मैं ये मकान हूं ना ये मेरा मकान है और मैं इस मकान में रहता हूं बस इसी तरह यह कहो कि यह मेरा शरीर है मैं इस शरीर में रहता हूं लेकिन मैं शरीर नहीं हूं इस प्रकार से आदमी को समझना चाहिए दाओ जी महाराज ने धेनु का सुर का नाश किया फिर भगवान ने श्री जमुना जी के तट पर वो हरद में रहता था कालिया नाग उस कालिया नाग का निग्रह किया कन्हैया ने यह इंद्रियाध्यास है देखो भगवान ने काल्य का नाश नहीं किया निग्रह किया मतलब इंद्रियों का नाश नहीं करना है इंद्रियों का निग्रह करना है इंद्रियों को काबू में लेना है क्योंकि यदि आंख फोड़ दोगे तो हरि दर्शन कैसे करोगे कान के पर्दे टूट तोड़ दोगे हरि कथा श्रवण कैसे करोगे जिहवा को काट कर फेंक दिया कि ये स्वाद में बहुत परेशान करती है बड़ा उपद्रव करती है मुझे श्रीखंड चाहिए मुझे पानीपुरी चाहिए मुझे पाँव भाजी चाहिए काट के फेंक दो इसको अरे यदि ऐसा किया तो भगवान के नाम का संकीर्तन कैसे करोगे इसलिए इंद्रियों का नाश नहीं इंद्रियों का निग्रह करना है भगवान ने काली अनिग्रह किया भगवान जब काली की फणा पर नाचे तो काली के अंदर जो विष था वो निकल गया इंद्रियों में जो वासना है वही विष है भगवान जब प्रत्येक इंद्रिय में नाचते हैं तो इंद्रियों में जो वासना का विष है वो निकल जाता है और इंद्रिया उपासना में लग जाती है। कहते हैं भागवत में जब श्री कृष्ण का पद प्रहार हुआ काली के मस्तक पर तो काली के मुंह से रक्त निकलने लगा पानी लाल लाल हो गया जिसमें से रक्त निकल जाए उसको कहते हैं विरक्त विगत रक्त विरक्त विरक्त यानी इंद्रियां जो विषयासक्त थी वे अब विरक्त हो गई वैराग्य हुआ विषय विराग वरना वैश्यों से विराग होना मुश्किल है हो इन विषय विराग भवन बसत भा चौत पन मनुराजा को भी नहीं हुआ था वो तो भगवान जब कृपा करते हैं प्रत्येक इंद्रियों में जब भगवान नाचने लग जाएं, यानी आंख दर्शन करने लग जाएं, कान हरिकथा श्रवण करने लग जाएं, जब हाथ भगवान की सेवा में लग जाएं, माथा झुकता रहे प्रभु के चरणों में और जब जीवा संकीर्तन करने लग जाए जब प्रत्येक इंद्रिय में भगवान नाचने लगते हैं तो इंद्रियों को भी विषयों से वैराग्य हो जाता है इंद्रिया उपासना में लग जाती हैं कितना सुंदर संदेश है देखो भागवत जी का फिर भगवान ने श्री जमुना जी के तट पर आग लग गई तो पान करके ब्रजवासियों की रक्षा करी सभी ने पूछा कि नैया तूने आग पी लिया तुझे कुछ हुआ नहीं तेरा मुंह नहीं जल गया भगवान ने कहा नहीं तो कैसे बोले कार्यकालय कारण में होता है मेरा मुंह कारण है अग्नि कार्य है क्योंकि मुखाद अग्नि रजायत भगवान के मुख से ही अग्नि उत्पन्न हुई है तो अग्नि है कार्य भगवान का मुख कारण अग्नि पी लेना इसका मतलब है कार्य कारण में हो जाना ये वेदांत है तो किसी ने कहा कनिया तूने तो कालिया नाग के साथ युद्ध किया वो तो बड़ा विषेला था तुझे कुछ नहीं हुआ कन्या बोले कुछ नहीं हुआ क्यों बोले हमारे मुंह में भी विष था कालिया के पास विष था तो कनिया कहते हैं हमारे पास भी विष था उसके मुंह में विष था तो हमारे मुंह में भी विष और विष का मारण विषर को जहर से ही मारा जाता लोहे को लोहे से काटा जाता है अरे भैया वो तो ठीक है लेकिन तुम्हारे मुंह में विष कहां से आया कन्हया तो कन्या बोले क्यों पूतना मौसी का नहीं पिया था वहां से क्या क्या जवाब है कन्हैया के पास एकदम रेडीमेड फिर दाव जी महाराज के द्वारा प्रलंब आसुर का नाश हुआ वो अंतकरणाध्यास है मुंजारण्य में आग लग गई पुनः एक बार भगवान ने दावाग्निपान करके गायों और ग्वालों की रक्षा की दो बार दावाग्निपान है लेकिन जमुना जी के तट पर जो अग्नि का पान किया है वो अग्नि देव अग्नि था देवरूप देव है और यहां मुंजारण्य में जो अग्नि लग गई आग लग गई वो असुरभावापन्न अग्नि है अब उसकी चर्चा लंबी नहीं करेंगे लेकिन विद्वान लोग ये देखते हैं भगवान की लीलाओं का क्या क्या भाव है अब तो आ गई वर्षा ऋतु और वर्षा के बाद आई शरद ऋतु और शरद में भगवान ने गाय चराते हुए श्री वृंदावन में वेणुनाद किया सुंदर बांसुरी बिहारी जी ने उधरापित करी प्राण फूके बांस की वह निर्जीव पौंगरी सजीव हो उठी और वेणु स्वर संगीत पूरे वृंदावन को रमाता गोपियों के कान में गोपियां शरीर से तो अपने अपने घरों में हैं लेकिन मन से पहुंची भगवान के पास दर्शन कर रही हैं मन से बरहा नटवर बबु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद्वास कनक कपिशम रंध्रन्वेणोरधरसुधया पूरयन गोपवृंद्यं स्वदरमण प्रावदी माथे पर मोर पंख का मुकुट है लीला शरीर धारण किया है जैसे हम लोग कुछ समय के लिए कुछ बना लेते हैं उत्सव है दीपावली में हमारे यहां कंदील बनाते हैं कोई पूजा वगैरह करना है तो आपने मूर्ति बना लिया चढ़ करके कुछ उतारना है तो आदमी ने ही टेबल बना लिया आप अपने प्रयोजन के लिए तद अनुरूप वस्तु बना लेते हैं साधन बना लेते हैं तो आत्मा को भी क्रीड़ा करनी थी प्रारब्ध भुगतना था तो अपने उस अनुसार शरीर बना लिया भगवान ने लीला करनी है तो पहले सृष्टि बनाया सृष्टि में सब जड़ चेतन सुंदर सागर समुद्र नदिया पहाड़ पशु पंछी सब बनाया मानवों को बनाया और फिर खुद भी खेलने आ गए तो खुद ही लीला शरीर धारण कर हमारे यहां बच्चियां गांव में खेल खेलती हैं एक वो कोई सुखी सी कोई स्टिक लेकर के और अपने हाथों से धूल में यूं वर्तुल दो बनाए फिर एक खींचा फिर दो खींचे फिर एक फिर एक फिर एक तो रात में कोई चीज ले ली और फिर यूं करके यूं फेंके वर्तुल में पड़े और फिर कूद करके वहां जाना तो अपने से ही देखो पूरा बना लेते और फिर खुद ही खेलते हैं ना आप लोगों ने भी देखा होगा बच्चों को बस मेरे ठाकुर की ऐसी लीला है। खेलना है जब खेलने की क्रीड़ा करने की इच्छा हुई तो बना लिया ब्रह्मांड पृथ्वी सागर नदिया पर्वत पशु पक्षी और फिर खुद भी कूदे जैसे उसको फेंका उस चीज को वर्तुल में उसी प्रकार भगवान ने मानवों को भेजा पशुओं को पक्षियों को भेजा और फिर लड़की खुद ही कुदे के अंदर चली आती है कैया खुद भी लीला शरीर धारण करके अंदर आ गए क्रीड़ा कर ली पीड़म नटवर बपु लीला शरीर धारण किया कर्ण यो कान में कणिर का फूल विम्र कनक कपिशम वै चमाला सुवर्ण का पीला पीतांबर गले में वैजयंती माला कंठ में धारण करी चरण तक पहुंचने वाली लंबी बिहारी जी की लंबी माला होती रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन वेणो हो रंध्रान अधरसुधया सुधया पूरयन वेणु के रंध्र को छिद्र को अपनी अधर सुधा से पूरते हुए वेणु बजाते हुए उस कन्हैया कीर्ति का गायन कर रहे हैं आसपास खड़े ग्वाल बाल गोपियों ने उस वेणु गीत को सुनकर वेणु नाद को सुनकर जो गीत गाया उसको कहते हैं वेणु गीत कुछ श्लोकों का आनंद लेंगे अक्षण सख्य पशू नु विवेशर्वस् वक्श सुतोरुणुजुष्टेर्वा निवेदमनुरक्कटाक्ष मोक्ष सकी देखो तो वृंदावन में वेणु बजा रहे श्री कृष्ण का जिन्होंने अपने नैनों से दर्शन किया है उन्हीं को नैन का फल मिला आंखें तब ही सफल हैं जब इन आंखों से नंदन नंदन श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए माथे पर मोर पंखेंटे में आम्र मंजरी गले में वैजयंती माला कंठ में गुंजा माला वन्य संपत्ति से विभूषित है कृष्ण हीरे मोती सोना चांदी का आभूषण नहीं पहना जंगल की संपत्ति से श्रृंगार किया गोबियां बोली अरी सकी सोचो तो इस वेणु ने क्या पुण्य किया होगा गोप्य किय कुशल स्व वेणु दामोदराधर सुधाम गोपिका स्वयं हृदय शिष्टर समृद्धि हृष्यचोश्रमुचुस्तर यथार्या यथारुंते स्वयं यदवशिष्टर समृद्दि ऋष्यचो श्रुमुचुस्तर कार्या <गणीज्ञा> क्या पुण्य किया होगा इस वेणु ने कि श्री कृष्ण को इतनी प्यारी है सदा अपने साथ ही रखते हैं कभी अपने से अलग नहीं करते सोते जागते खाते पीते भैया चराते सदा वेणु को अपने साथ कैसी भाग्यशाली है कि उसका वियोग कृष्ण नहीं सह सकते कितनी प्रिय है कृष्ण और जब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं तो अधरों से लगाते हैं और अधर सुधा का पान कराते हैं क्या प्रेम है वेणु के प्रति एक बोली हरी सखियो देखो ये वृंदावन के मोर पंख फैलाए नाच रहे श्री कृष्ण की मुरली की धुन को सुन के ये हिरण ये हिरणी अपने कृष्णसार नाम के मृगपति के पास खड़ी श्री कृष्ण का दर्शन कर रही है दर्शन क्या कर रही है वो आंखों से श्री कृष्ण की पूजा कर रही है यह देववनिताएं देवताओं की स्त्रियां विमान लेकर आकाश में आई है श्री कृष्ण की वेणु सुनती है कल्पवृक्ष के पुष्पों से भगवान के ऊपर वृष्टि करती है देवान भूल जाती हैं इन गायों को देखो गाव कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीत पीयूष मुद्दितब शावातस्तन पयलास्तस्ु गोविंदवाश्रुतला श्रावा स्तस्तन पय कबलास्मतस्तु गोविंदमा